नमस्कार मित्रों ये जो वीडियो है वो एक्टिविस्ट मॉडल के ऊपर है कि कार्यकर्ताओं को जो उनके लिए यह भारत बचाने के लिए उनको किस तरह से काम करना चाहिए तो जो दो मॉडल अक्सर मैं बोलता हूँ कि एक तो टॉल लीडर कि भाई एक बड़े नेता की दिन रात भक्ति करो एक व्यक्ति को बड़ा बनाओ जो ह� 6000 फीट का बनाओ, उसके दिन रात उसके पोस्टर लेके घूमते रो, उसके नाम के नारे बोलो, एक टॉल लीडर खड़ा करना के मतलब कि कार्यकर्ता है वो अपनी शारीरिक शक्ति एक हाथी खड़ा करने में लगाते हैं और दूसरा कि कार्यकर्ता जो चीटी है सारे छोटे कार्यकर्ता एक चीटी के समानी हैं तो जो, है, है, जो, जो है, द ご覧いただきたいと思います。 और दूसरा मॉडल है कि सारी चींटियाँ एक हाथी में मर्ज हो जाए, अनकंडीशनल सपोर्ट करदे किसी एक पार्टी को या एक बड़े नेता को, और ये उम्मीद रखो कि फिर वो हाथी जो है नेता है, हाथी के समान ताकतवर नेता है, वो सारा काम कर देगा। तो इसमें दो-तीन दिक्कतें आती हैं कि मानलो किसी एक जगह पे करो कि सर पे एक गोली मारो हाथी ढेर हो गया उसके शरीर के सारे सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन वो एक दिमाग में एक गोली लगी वो पूरा का पूरा हाथी ढेर हो गया तो यदि ये चींटियां हैं वो अपने आप को कंबाइंड करके कि एक हाथी बनाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्यों होगा कि सोचने वाला दिमाग एक ही होग तो पूरा संगठन ढेर हो गया। जैसे कि हाथी पूरा पांच टन का हाथी है, पांच हजार किलो का हाथी है और सामने चींटी है, वो एक ग्राम में दस चींटियाँ, शायद ज्यादा एक ग्राम में बीस चींटियाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आप गिनती करो तो एक हाथी बराबर करोड़ों चींटियों का वजन हुआ। लेकिन वो करोड़ों करोड़। करोड़ करोड़ दस, � मूवमेंट आगे बढ़ रही है कि दूसरा कि अक्सर हम देख नहीं पाते कि वह हाथी है तो बड़ा बहुत बड़ी चिंगारड़ कर रहा है पर वो हर तरह से चेन में बंधा हुआ है और उसके आसपास लोग भाले लेके बैठे हैं जहरीले भाले और आती को पता है कि ये भालों में जा रहा है कि हाथी ने यदि एक दिशा में ज パタキ、パラウス、キュピアト、オン、イデュオジャガ、ヤニ、ハティコ、パタキ、バス、デシャメジャサタイワ、デシャキスネタイキ、ジスネ、チェン、バンダー、ジスネ、パレラケン、ジスネ、チェン、バンダー、ジスネ、パレラケン、ウスネ、ハティコ、デシャタイガ、ディー、ディー、ディー、ディー、ジャメトジジッニド、バナオ、ナウト、レキン、ジャラエク、パシン、ビー、デュー、ウォー、ト、ジャン、ジン、ジャン、ジャー、ジャピ、チューコ、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュ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 私はあなたの IPS 0 f f i c e r を持っていた、1は2 0たの police officer を持っていた、私はあなたの police officer を持っていた、あなたのホームインストールを持っていた、あなたのホームインストールを持っていた、あなたのホームインストールを持っていた、あなたのホームインストールを持っていた、あなたのホームインストールを持っていた、あなたのホームインストールを持っていた。 しかし、それが、h i 私の statement は、1つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2 फिर इतना चांस लेने को तैयार है ज़हरीला भाला चुभे गांव हो सकता है बाद में जहर के बाद हाथी बदवी जाए कभी-कभी बच सकते हैं पर फिर वो रिस्क लेना भी एक अपने-अपने प्रॉब्लम है और एक भाले से बच गया कितने भालों से बचोगे जैसे कि अमेरिका दूसरे मुद्दे पे धमका सकता है कि भाई मिशनरिय या तो मिशनरियों को रोका तो हम पाकिस्तान को जो हेल्प कर रहे हैं वो चारगुनी कर देंगे तो जो तेरा क़सब आए थे बॉम्बे में और 500-600 लोगों को मार दिया हम इस तरह से पाकिस्तान को जो मदद दे रहे हैं वो यदि तीनगुनी चारगुनी कर दी तो तेरा के बजाय पचास क़सब आ जाएंगे तो इस बार पांच से चा� आईएससीआईए खुद भारत में गुंडे नहीं भेजना चाहता इसलिए सीआईए ने आईएसआई का निर्माण किया और वो आईएसआई के जरिए वो भारत में कसब जैसे गुंडे भिजवाता है पर आईएसआई ने कसब को ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर नहीं दिए थे क्योंकि सीआईए ने अपरूनी किया होगा लेकिन मान लो ग्रेनेड और रॉकेट ल� एक ग्रेनेड है वो आसानी से रेलवे स्टेशन जैसी जगह पे जहाँ पे भीड़-भीड़ है ऐसी जगह पे ग्रेनेड फेंका जाए तो ऑन द स्पॉट पचास सौ से ज्यादा लोगों की डेथ हो सकती है रॉकेट लॉन्चर दिए होते तो जो हेलीकॉप्टर आए थे मिलिट्री के उनको खत्म करने के लिए वो उनको गिरा सकते थे और दूसरी � もしこのように書いてあったら、私たちはそれを読みます。ものてあっちはそれを読みます。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも なので、これを見てみれを見てみると、これを見てみこれを見てみると、これを見てみると、これを見てれを見てみると、れを見てみること、これを見てみると、これを見てみると、これを見てみると、これを見を見てると、これを見てみると、これを見てみれを見てみると、これを見れを見てみると、てみると、これを見てみると、これてみると、ここれを見てみてみると、これを見ること、これを見てみると、これを見てること、これを見てみると、これを見てみると、これを見てみると、これを見てみると、これをを見てみると、こ もしこのようなことは、私は0 0 0うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言う0 0 0 0うか、何を言うか、0 0 0うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何0 0 0か、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、か、何0言うか、何を言うか、何を言うを言うか、何を言何を言うか、何か、何を言うか、を言うか、何を言うか、何か、何か、何を言うか、何を言うか、何をを言うか、何を言う0 0 0言うか、何を言 दुश्मन को खत्म करने का काम कर पाएगी जो कि हाथी नहीं कर पाएंगे। हाथी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक तो चेन से बंधे हुए हैं और उनके या चारों ओर लोग जो दुश्मन है वो भाले लेके बैठा है। वो सिर्फ एक दिशा में जा पाएंगे कौन सी दिशा? कि विदेशी कंपनियों को बड़े पैमाने पे ज़मीन दो वो स्वीडन में मोबाइल फोन बनाती है नॉर्मेन में मोबाइल फोन बनाती है वो इंडिया में आकर फैक्ट्री डालेगी तो इंडिया में मोबाइल फोन बनेंगे तो इस तरह से ग्रोथ तो हो ही जाएगा क्वेश्चन यही आता है कि एक पॉइंट के बाद जब इकोनॉमी पूरी उनकी कंट्रोल में आ जाएगी तब वो नेक्स्ट स्टेप क्या � वो कर नहीं पाएगा, नेता को वहीं बिठा दिया जाएगा, बहुत सारे तरीके जो मैंने आपको बताया, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उसको उसके सामने सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केस पढ़ें। एक और भी एग्जांपल देता हूँ कि जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि अकेला गुजरात, � どうして तो हालत क्या होगी कि पुलिस को और गवर्नमेंट एम्पलाई को पैसा चुकाने के लिए तंखा चुकाने के लिए पैसा नहीं होगा तो इतने सारे लीवर है किसी नेता को कंट्रोल करने के लिए मतलब सीएम का हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाईकोर्ट जज है सुप्रीम कोर्ट जज है पीएम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो नेश शायद हाईकोर्ट का जज छोटे पड़े तो फिर ये फिर इंटरनेशनल वेपन सप्लाइंग कंपनी है कि आ, हम तुमको वेपन्स नहीं भेजेंगे या तो हम पाकिस्तान को डबल वेपन देंगे या तो हम सपा पाकिस्तान को टैररिस्ट भेजने के लिए उकसाएंगे और अब और भी आएंगे लोकपाल लोकपाल सिस्टम है वो पास्ट हो जाएगा क्योंकि アメリカ、インディアの UN の resolution passwords は、ローパル、バナニ、パレガ、ドージャー、チョダケ、エント、ト、ドージャー、ト、ローパル、アイガー、オビピエム、ケス、アベチャー、バテガ、ケシナ、ケシム、ムデペ、ト、イスケドワー、ジョ、エグド、バレネタイ、ウンコ、コントローキアジャー、タイムアップ、エグアンプル、メイカバー、ワレセバーカー、ナミディナジャータ。 マネーズケーションのプレシャーは、マネーケーションは、マネーケーションは、マネーケーションは、マネーケーションは、マネーケーションは、マネーケーションは、マは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 私はここあるようなタイプのようなタイのようなタイプのようなタイプのようなタイプのようあタイプのようなタイのようなタイプのようなタイプのようなタイプのようなタイプのようなタイプのようなタイプのようなタイプのようなタイのようなタイプのようなタイのようなタイプのようなタイプのようあタイプのようなタイプのようなタイプのようなタイプのようなタイのようなタイプのようなタイプのようあタイプのようなタイのようなタイプのようなタイプのようなタイのようなタイプのようなタイのようなタイのようなタイのようなタイのようなタイのようなのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよの उस मोदी के जो क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे इसलिए वो घबराते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को वर्तमान जज उसको निकाल के दूसरे आदमी को जज बनाओ वो बात कहने से वो वरिष्ठ पत्रकार घबराते हैं जो छोटा कार्य करता है वो नहीं घबराएगा मैं किसी छोटे कार्य करता को का कहूँगा कि साथ में एक और लाइन フォタクシャーやガデガギャオスコー、convinced カナポレガギバキャップ、ブラヤビケジメント、マム、バタンギバイヤ、ブラヤリ、ブラヤリ、ディオ、コンビンソジャータ、トウォー、ドシャカナポレガギャー、イスプリムコテジャツコニカロ、ドシェコロコ。レキン jo、パトラカルレヴォルカーミタウォー、キョニボルパー、キョンキュスクープスクスクスクスクマリッタ。プスクアマリキョニボルサッタ、キュスプリムコテジャツケニカルキョウスケビシュー、パチョウケー、ウスナジョアー、アーガービスパチ、コンピニア、コルガーギョギ。 कोई हाई कोर्ट में केस होगा कोई सुप्रीम कोर्ट के केस में होगा तो उसको डर है कि मैंने कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल के दूसरे आदमी को रखने की बात की और सुप्रीम कोर्ट के जज को बुरा लग गया तो मेरे तो सारे केस वो चौपट कर देगा तो और जो जो मालिक है वो एक हाथी है वो बंधा हुआ है 20-25 केस में औ तो इसमें जो स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है, आदमी कितना भी दिखने में शक्तिशाली हो, वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि बड़े आदमियों ने उससे दसगुने ताकतवार आदमियों ने उसको घेर के रखा है, जबकि कार्य करता है वो भले ही कितना कमजोर दिखता हो, भले ही कितना छोटा दिखता हो, वो इंडिपेंडे�